रहनी हमारी दस न मी भिचारी भू जाना था हरिण कृपा भानुकुल ना था कामस तो तन कछु साधन नही पद सरोज मन माही जब अब मुहि भा भरोस हनुमंद दिनो हरि कृपा संता नही सं गौरगुवीरय अनुग्रह तीन परसोहठीना सुनऊ दिभी प्रभु करीती करें सदा सेवक पर, पर प्रीति ऊ कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधहीना रात ले जो नाम हमारा ते दिन ता मिलहि असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुबीर तीन कृपा सुमिर गुनु भरे दिलोचन नीर हनुमान आप स्मार करें कि लंका है और हनुमान जी सिपाही को पूछते हुए भवन भवन सब में चक्कर लगा करके अंत में भभीषण के घर पहुंचे उस समय रात में भभीषण जागा तो उसने हनुमान राम का नाम लिया हनुमान जी समझ गए कि कोई भगवान का भक्त है संग है सज्जन है लेकिन हमें आश्चर्य हुआ की लंका में ऐसे कैसे कोई यहाँ कहाँ सज्जन करवासा यहाँ लंका में कहा ऐसे करके वैसे लेकिन चिन्ह ऐसे ही दिखाई दिए भवन के ऊपर भी है तो भगवान का एक मंदिर भी बना हुआ है ये सब देखकर के हनुमान जी को लगा कि के का अवश्य हो हनुमान जी ने फिर आवाज दी वो तो भूषण को उठ करके आए हनुमान जी से मिले उनको प्रणान किया दिख हनुमान जी उनसे मिले और उनसे दिल्ली पर विभिषण ने हनुमान जी से पूछा कि आप कैसे करके आए हैं क्या कारण है कल से आपका क्या है सब हनुमान जी ने सब भगवान की कथा सुनाई और उनकी सीता जी की खोज खबर के लिए लंका में आए हैं ये सब मैंने हनुमान जी ने उनको विदीषण को बता दिया उनके मन में ऐसा था कि ये तो प्रसन्न है यहाँ पर भगवान दे भक्त है कोई काम में बाधा नहीं पड़ेगी भिन्न वाला इनसे नहीं है इसलिए भरोसा करके उन्होंने सब उनको बता दिया इसके बाद फिर हनुमान जी की पूछने लगे हमें ये आश्चर्य हो रहा था की इस लंका में जहाँ सबके सबनी बात करते हैं तुम्हारा बात यहाँ कैसे <coughs> तो उसके उत्तर में आप विभूषण क्या कहते हैं? वो देखते है तो ये कहते हैं कि सुनो पवन सुनी हमारी कहते है की हे पवन पुत्र हनुमान जी सुनो की हमारी जैसी कुछ रहनी है <स्थिया> वो हम तुमको बताते हैं कैसे तो उन्हें आ रहते हैं की जिम्मेदन मह में बिचारी बस ऐसी समझ ली जिससे दाँतों के बीच में जीव रहती है ऐसी दांत चारों तरफ ऐसी घेरे बीच में जीव है जरा ऐसी भी चुप जाए वो तो दांतों के बीच में पड़ जाए और दांत काट देते हैं कभी न कभी जीव दांत के नीचे पड़ जाती है कट जाती है बड़ी बचा बुछार करके दातों के बीच में रहना पड़ता है बस कहते हैं ऐसे ही हमारी भी दशा है इन शास्त्रों के बीच में हमारा रहना ऐसे ही विचार करके रहना पड़ता है नहीं तो कभी न कभी इनका को पड़ता रहता है अब इसको विचार करें तो आध्यात्मिक रूप में जीव की दशा ऐसी ही है जीव शरीर में पास कर रहा है शरीरासक्ति लंका है मोह है काम क्रोध आदि विकार है उनके बीच में बेचारे जीव को रहना पड़ता है और इन सबके इन सबके द्वारा उपद्रव जो उत्पन्न होते हैं वो जीव को सब सहन करने पड़ते हैं इनके कारण से जीव दुखी भी रहता है शंकित भी रहता है चिंतित भी रहता है तो जैसे विभीषण लंका में बस रहे हो ऐसे ही जीव शरीर में बस रहा है ये स्थिति है अब उसका जीव का उद्धार कैसे हो जैसे विभीषण का हुआ इस प्रकार से इसलिए आप देखो जैसे हनुमान जी ने उनसे पूछा कि तुम किस प्रकार से रहते हो अपनी अपनी बात बताओ तो सुनत पवन शहानी हमारी जिम्मे जी बिचारी ये बताया और कहा जानिए ना था ये भीषण पूछने लगे कि कभी भगवान ये समझ करते की कहमानाते हैं कभी करी हैं करता भानुकुल ना था माना विभूषण भगवान का भक्त है पहले से बताया ना पहले के तपस्या करते रहे तब विभीषण ने ब्रह्मा जी से भक्ति का ही प्रदान माना तो भक्ति इसमें थी और वही भक्ति इस समय प्रकट हो रही अब यहाँ देखते हैं विभीषण का परिचय पहली पहली बार इस समय हो रहा है यहाँ पर जब हनुमान जी उनके पास गए तो विभीषण अपनी भक्ति भावना ही प्रकट कर रहे है कहते है की हम तो जीव भी जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं करता तब तक वो अनाथ ही अनाथ है कि माने उसका कोई धन धनी धुरी नहीं भटकता करता मारा मारा करता है उसकी कोई रक्षा सुरक्षा नहीं जीव जब परमात्मा के शर्मा जाए और तो परमात्मा भी उसे अपना ले तो फिर उस अनाथ हो गया नाथ के माने स्वामी उसको स्वामी मिल गया परमात्मा मिल गया और परमात्मा के साथ रह करके अब परमात्मा के अधीन रह करके अब उसको किसी प्रकार के भय चिंता नहीं ये स्थिति अध्यात्मिका को कहने बताने समस्त शास्त्र संत ऋषि मुनि श्रुतिया आदि संगी कहते हैं उस परमात्मा की शरण में जाए और परमात्मा की शरण में रहना सीखें अभ्यास जाने और परमात्मा की कृपा का अपने अंदर अनुभव ये देखें कि परमात्मा हमारी कैसे रक्षा अच्छा करता है उनको अपनी शरण में लेकर के निश्चिंत कर देता है अभय कर देता है गुण बना देता है ये सब व्यक्ति को जल्दी समझ में नहीं आते क्योंकि कभी उसने इस मार्ग पर चला नहीं ही नहीं दिया कभी इस तरफ दिशा में कभी विचार ही नहीं किया इसलिए सब बातें अनहोनी विचित्र सी बातें लगती हैं। लेकिन जिन संतों ने इस मार्ग पर मार्ग दिया कर है और उसका अनुभव को तो सभी बताते हैं जीव को अंततः परमात्मा के क्षण में जाने में ही कुशल है और परमात्मा जीव को अपने क्षण में लेता भी है और उसको अभय भी कर देता है तो उसके सब जितने भी हैं, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराना जो प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा करना ये सब भगवान के काम आ जाते हैं उन्हीं के हाथ में सब बात आ जाती है योग सब भगवान ही वहन करते ये स्थित तब वो शनात हुआ थी तब कहते जब की कि, कि ताज मोहिजान नाथा करी ही कृपा भानुकुल नाथा भानुकुलनाथ मनुष्य कुल, भान कुल पुल के वंश के जो नाथ हैं वो कभी हमको भी क्या शनात करेंगे तो इस प्रकार से विभूषण जो हो अपनी भावना हनुमान जी के सामने व्यक्त करता है तो तामस तन कुछ साधन न ही कहता हमारा शरीर तो तामस तम है अब इसमें तामसी शरीर प्राप्त हो तो साधना बनती नहीं है ये ये सब जो रावण कुंभकर्ण विभीषण इनका सबका जो ऐतिहासिक दृष्टि शरीर की इनके सबकी जो उत्पत्ति हुई है तो हुई तो है पिता जो तो रहे हैं ऋषि आध्यात्मिक दृष्टि लेकिन इनकी माताएं जो रही है वे निशाचरी हैं उनके <गण> ये रावण और कुंभकरण ये तो दोनों सगे भाई थे और ये है विभीषण सौटेला भाई दोनों के विभीषण को अपने पिता का कुछ न कुछ प्रभाव उसके जीवन में आया तो उसके अंदर भी भक्ति आ गई लेकिन रावण और कुंभकरण अपने माता के ऊपर ही वो साचरी थे जो उन्हीं का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा उन्हें साचरी और उनके ऊपर उनके, पर उनके प्रभाव उनको पड़ रहा तो ये लौकिक दृष्ट ऐसी विचार करते हैं कि किस प्रकार से पुत्रों के ऊपर पिता माता का प्रभाव कैसे पड़ता है पंच के प्रभाव क्या होता है ये भी शास्त्रों में संकेत करते रहते हैं बताते रहते है की यहाँ विभीषण को दिखाते है विभीषण बचपन से ही भगवान की भक्ति की और उसने तपस्या भी की भक्ति ही मांगी और अब हनुमान जी के सामने वो हो चाहता है अपने भाव व्यक्त करता है कभी भगवान उनको अपने शर्मय ले तो हम शनाप्त हो गए इसलिए कहता काम स्तन कच साधन नही प्रत सरोज मन मानी हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है लेकिन फिर भी कम प्रेम लगता है की है कितना प्रेम अगर पूरा प्रेम होता भगवान ने, तो भगवान अब तक प्राप्त हो गए होते मिल गए होते भगवान ने हमको अपने पास लिया होता या हमारे पास भगवान आ गए होते अब तक भगवान हमारा कहीं न कहीं संबंध हो जाता और वो सनाथ हो जाते लेकिन अभी तक नहीं अब वही भा भरोसे हनुमंता लेकिन अब अब हनुमान सोचने लगे कि अब तो समय आया है तो आशा बंधने लगी है कि अब भगवान की कृपा प्राप्त होगी अब वही भा भरोसे हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं सुनता ये भी इसी प्रकार का अध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे ही नियम जैसा बता रहा विभूषण कि भगवान की कृपा करते हैं तो पहले भगवान के जो भक्त हैं वही मिलते है और वही भक्त ही लोगों के हृदय में भक्ति जागृत करते हैं प्रबल करते हैं और उस भक्ति के बल पर तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं नियम यही इसी प्रकार से है इसलिए कहते हैं अब मुझे भरोसा हुआ की भगवान की कृपा हमारे ऊपर है तभी तो आप तो जैसे संत हमको मिले कहते हैं जिन हरि में नहीं संता भगवान की कृपा के बिना संभव तो इतनी भक्ति तो विभीषण में है ही है की भगवान ने कृपा की और हनुमान जी विभीषण जी के पास पहुँचे वहाँ पर जवरघु अनुग्रह पीना तो तुम मोहित दरस हट दीना अब ये देखो हनुमान जी का मिलना विभीषण को ऐसे ही लगता है कि भगवान की कृपा है ये तो भगवान ने अनुग्रह किया तो फिर इस प्रकार की स्थिति बनी कि तुम आए और हठपूर्वक तुमने हठपूर्वक मिलने के मैंने मैंने बिना इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं थी मैंने तुमसे बुलाया ना हमारा तुम्हारा कोई परिचय है लेकिन फिर भी तुम आ गए और आकर करके फिर हमको सोते समय भी जगा दिया तुमने अब बुला दिया अब ये इस से मिलना हठपर्वक मिलना है <coughs> तो ये कहते हैं की तुम्हें हनुमान जी ने ऊपर कहा था पहले उसी प्रकार से की यही सन हठ करी हूँ पहचानी हनुमान जी ने कहा हठ से, से पहचान करेंगे मैंने अपनी तरफ से जोर लगा करके उससे मिलेंगे भीष्ण भी कहता इसी प्रकार से तथा आपने है हठप पंचायत आप आकर के मिले की भगवान की कृपा है बहुत बार इसी प्रकार का होता है लोगों के हृदय में कभी पूर्ण भले ही उनके अंदर रहे संस्कार हो अच्छे प्रारब्ध पूर्व जन्मों के लेकिन ज्ञान में भक्ति में लोगों की रुचि नहीं होती है लेकिन कभी उन के बल पर भगवान कृपा करते हैं तो कोई न कोई संत महात्मा भक्त भगवान का मिल गया तो अब मिल गया तो फिर वो उसके हृदय में फिर भगवान के ज्ञान या प्रेम ये सब उत्पन्न करता है उनको प्रेरणा देता है तो उससे फिर वो हो साधक आगे बढ़ता है ये संसार में तरीका इसी प्रकार का है षण तो भी इस बात को जानते हैं कि जो जब भगवान की कृपा हुई तो हनुमान जी भी आ गए और तुमने दर्शन दिए और हठप दर्शन दिए हम कोई खोजने नहीं गए थे हनुमान जी को लेकिन फिर भी घर बैठे आ गए रघु तो वीर अनुग्रह की ना तो तुम मोहित दरस हट गीना सुनो विभीषण प्रभु कह रही अब सुनो विभीषण तुम्हारे क्या है अभी हनुमान जी बोल रहे हैं इसके उत्तर अभी तब विभीषण बोल रहे थे तब हनुमान जी क्या कहते हैं विभीषण से कि सुनो विभूषण प्रभु क्या रीति विभूषण सुनो भगवान श्री राम जी की रीति क्या है मन उनका कैसा स्वभाव है ये वृत्ति को मालूम होना चाहिए भगवान का क्या स्वभाव है भगवान क्या क्या करते हैं क्या चाहते हैं तो रीत करके बताते हैं कहते हैं सुनो विभीषण प्रभु की रीति करे सदा सेवक पर प्रीति भगवान की ये रीति है कि सेवक पर वे प्रीति करते हैं जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है उसके ऊपर भगवान, भगवान, भगवान की कृपा भी और भगवान उसको सुप्रीम भी रखते हैं। भगवान की सेवा क्या है वो बार बार बता चुके सेवा के माने केवल बैठ कर के आरती पूजा कर गए नहीं भगवान की सेवा नहीं हो गई। ये बार बार याद रखते हैं की समझ से विश्व जितना है ये सब परमात्मा ही के है और परमात्मा के समझ करके सबके हित कल्याण की कामना करना सबके लिए वो मंगल कामना करना और सबके जहां जितनी सामर्थ हमको जिस प्रकार के भगवान ने भी शारीरिक बल दिया हो चाहे विद्या बल दिया हो चाहे धन बल दिया हो चाहे बुद्धि बल दिया हो चाहे जान दिया हो चाहे भक्ति हो जो कुछ भी प्राप्त हुआ है भगवान से वो भगवान की सेवा में माने जगत की सेवा में वो सब लगना चाहिए किसी न किसी प्रकार ऐसी संसार जगत की सेवा करेंगे लोगों की सेवा करेंगे तो उसके वो ऐसे व्यक्ति हैं भगवान को बहुत प्रिय और उनके ऊपर भगवान का अनुग्रह देखने में आता है वो दिखाई देगा साफ दिखाई देगा की देखो भगवान कृपा कर रहे हैं और कैसे कैसे क्या क्या कृपा कर रहे हैं जो हम समझते ही हैं कि ऐसा ऐसा हो जाए वो वो सब हो सकता है ये दिखाई देने लगेगा साफ भगवान की कृपा होती है तो छिपी भगवान की कृपा होती है तो में व्यक्ति के हृदय में वो साफ अंधों में आती है। ये कहते हैं कहो कवन कहो कवन में परम कुलीना अपना उदाहरण देते हैं विदूषण को उत्साहित करने के लिए कि भला हम ही को देखो हम कौन से बड़े कुलीन हैं कि बड़े ज्ञानमान बुद्धिमान कोई बड़ी भारी हमारे नीचे है कहो कवन में परम कुलीना कपि चंचल सदही विधिहीना कप बानर व्या चंचल स्वभाव है और सब प्रकार से ही बन में रहने वाले न कोई सभ्यता न कोई संस्कृति न कोई पढ़ाई लिखाई न ज्ञान ये सब कहीं कुछ हमारे अंदर कुछ नहीं है लेकिन श्री भी देखो तो भगवान ने हमारे ऊपर कैसे कृपा की तो हनुमान जी अपने आप में दिखाते हैं कि हमारे कौन में कौन गुण है भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की बस यही गुण है कि भगवान की सेवा में लगे निश्चल होकर के निस्वार्थ होकर के भगवान की सेवा में लगेंगे बस यही जो में तो अपना उदाहरण देकर के दिखाते हैं देखो के साथ और भी बताते हैं कि नहीं है कि मैं कब लोग चंचल हूँ प्राप्त ले जो नाम हमारा कहते माने जाती ऐसी है कि सवेर दिन में अगर बंदर का नाम ले दो तो कहते मिले या आ रहा तो उस दिन उसे खाने में मिले उसका अन्या हरण हो जाए लेकिन हनुमान जी के लिए बात नहीं हनुमान जी तो भगवान के भक्त हो गए तो वो जो दोष है वो दूर हो गया लेकिन कोई कोई लोग इसी चौपाई के कारण से हनुमान जी का नाम सवेरे नहीं लेते अरे भाई असम तो कहाँ व्यक्त बुद्धि चली जाती है व्यक्ति की ऐसा ना हो हनुमान जी का नाम सवेरे ले खाना नहीं लिया तुम्हारी तो खाने सवेरे हनुमान जी का अरे हनुमान जी की बात नहीं करते बानर की बात करते बानर जाती इस प्रकार की देश को जो है सवेरे सवेरे बानर का स्मरण करोगे तो जैसे बानर का चंचल स्वभाव जैसे उसका जैसा स्मरण करोगे सवेरे वैसे ही स्वभाव की प्रबलता बनेगी और वही स्थिति होगी अगर बानर का सबेरे नाम दिया और बानर का स्मरण आया तो बुद्धि में चंचलता अधिक बढ़ जाएगी और व्यक्ति फिर इधर उधर भटकने लगेगा भागने दौड़ने लगेगा और जब भागने दौड़ने लगेगा तो कहीं तो खाने के लिए मौके नहीं मिलेगा अपने आप ही खाना खत्म हो जाएगा उसका तो इसलिए ये जो है जैसा सिद्धांत ये बराबर ध्यान रखने का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है अपने अध्यात्म विज्ञान में काम करता रहता है वो ये कि जैसा विचार करोगे वही अपने अंदर उसी प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती रहती है इसीलिए कहते हैं जो सदगुणी व्यक्ति है साधु है संत है महापुरुष है उनके स्मरण करोगे उनके सच्चरित्रों का स्मरण करो भगवान का स्मरण करो उनके सदगुणों का स्मरण करो तो अपने अंदर भी वैसे गुण आएंगे वैसी सामर्थ आएगी वैसे सामर विचार आएंगे। <स्थाँगा> अगर जो हो इसके विपरीत निंदा करने लगे दोषों का स्मरण करने लगे और ये दुर्गुणी व्यक्तियों का स्मरण करने लगे पापियों का स्मरण करने लगे तो बस वो फिर जब स्मरण करेंगे तो पापी बुद्धि में आएगी आएगी उसका कुछ न कुछ संस्कार भी बनेगा बनेगा और जबकि अपना ही अज्ञान में अपने ना समझी के कारण बहुत से लोग इसी प्रकार से अपने आप ही अपनी उठाते रहते हैं इतनी छोटी सी बात एक मनोविज्ञान की प्रारंभिक बात है इतनी भी नहीं जानते लोग संसार और और दोस्तों को अपने मन में लाते रहते हैं, और लाला करके अपने मन चित्त को बुद्धि को खराब करते रहते है भ्रष्ट करते रहते है तो ये भी हनुमान जी कहते है की देखो प्रकार का हमारा था इस प्रकार के हम थे लेकिन असमय अधम सखा सुन मोह पर रघु ऐसे अधम थे अब सखा करके संबोधन करते हैं उनको विभीषण को जिससे की विभीषण जो है विभूषण को मानो हनुमान जी ने अपना लिया अपना मित्र बना लिया है इसलिए मित्र भाव से उनको समझाते है प्रेम पूर्व जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को समझावे ऐसे हनुमान जी उनके हृदय में ये भाव करना चाहते है असमय अधम सखा सुन सखा सुनो ऐसा में अधम लेकिन फिर भी मोह पर रघु भी हमारे ऊपर भी भगवान ने कृपा की ही कृपा भगवान ने हमारे ऊपर भी कृपा की अब भगवान ने कृपा की तो सारे दोष मिट गए उनके हनुमान जी ये सब जो ये तब का स्वभाव चंचलता वो और जिनका नाम लो तो प्र मिले ऐसा ये जितने भी दोष हनुमान जो बानवर रखे थे वो सब मिट गए बानव शरीर होते हुए भी हनुमान पूजनीय बन गए अब देखो ये सब कथाएं इस प्रकार की है अगर बहुत बुद्धि में जाए आगे तक तो इतना तो उदाहरण है ही है की अपने शास्त्रो में बार बार ऐसे उदाहरण जैसे हनुमान जी के हैं, हनुमान जी बानर चंचल स्वभाव का बनने रहने वाला मान जिसको कहीं कुछ नहीं तब तो नहीं कुछ भी नहीं है वो भी अगर भगवान की शरण में जाता है भगवान की सेवा में लगता है तो कैसा कैसा महान बन जाता है और ऐसे महान बन गए ऐसे महान बन गए क्या युगो युगों तक पूजे जाते हैं जगह जगह हनुमान जी के मंदिर हनुमान जी के मंदिर उनकी पूजा उनकी पूजा अब ये, ये स्थिति कैसे उन्होंने प्राप्त करी ये भगवान की भक्ति के कारण है भगवान की सेवा के कारण है ऐसी महानता जब उनको प्राप्त हो सकती है तो उससे प्रेरणा लेनी चाहिए ये सब हनुमान जी अपना अभिमान नहीं बता रहे है बल्कि विभीषण के अंदर एक उत्साह उत्पन्न कर रहे हैं की विभीषण जो वो हो, उसके अंदर भी ये भाव आ जाए कि नहीं भगवान तो सबको अपनी शरण में लेते ही लेते हैं जो भगवान की सेवा करता है वो से रूप ऊपर भगवान का प्रेम होता है अब देखो विभीषण के दो रूप हैं एक रूप विभीषण का वो है कि विभीषण भगवान का भक्त भग है लेकिन निशाचरों से घिरा हुआ है निशाचर वाने काम करो तो लोग घिरा हुआ और दूसरी तरफ भगवान का भक्त भग भी है और भक्त है और भगवान का नाम भी लेता रहता है तो सब है ही पहले से, लेकिन फिर एक दूसरा रूप विभूषण का उभर करके आता है इसके बाद में जब हनुमान जी की ये कथा पूरी होती है उसके बाद फिर हनुमान जी लौट के चले जाते हैं फिर विभीषण का रावण से संवाद होता है रावण उसको निकाल देता है तब तो ये विभीषण जाकर के भगवान की शरण में जाते हैं अब विभीषण का रूप क्या है अब विभीषण अब भगवान विभीषण भगवान की शरणा गतब हुए तो भगवान की शरण में जाना जीव का क्या है पर इसके माने ये नहीं की अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान के शरण में हो गए हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकर के हम आरती वारती कर रहे हैं तो भगवान के शरण में हो गए ऐसे नहीं है भगवान के शरण के जाने के माने ये है कि भगवान के ऊपर निर्भर है नगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान से कहते हैं की पाल माम पाल माम करके ऐसे करके उनके शरण में जाते हैं और फिर भगवान विभिष्णु को अपना लेते हैं फिर तो विभीषण क्या करते हैं भगवान की सेवा में लगते तो भगवान की सेवा का निश्चय करके विभीषण भगवान के पास जाते हैं वहाँ पर जो जितना युद्ध वगैरह जो कुछ भी होता है जो कुछ विभीषण सहायता कर सकते हैं वो सब युद्ध में विभीषण भगवान राम की सहायता करते हैं जैसे हनुमान सहायता कर रहे हैं और सुग्री वाले भगवान के युद्ध में सहायता कर रहे हैं सेवा कार्य कर रहे हैं ऐसे फिर विभीषण ने भी बड़ी किया लौकिक जिससे लोग आ विचार करते हैं तो कोई कोई कहते हैं कि इस प्रकार विभीषण ने बहुत है के दिए विभीषण समाज में घर देवी देरी लंका धावे कैसे जैसे विभीषण तो विभीषण जो है चूंकि रामण को छोड़कर के वो चला गया और इसलिए जो है रामण का विनाश उसने करवा दिया विभीषण तो अब जब कहीं कोई बात कहो को कुछ भी चले तो कहीं न कहीं एक बात बनती है तो दूसरी तरफ बिगड़ती भी है ऐसा करके कहीं न कहीं हो जाता है कभी कभी तो ऐसे करके यद्यपि विभीषण भगवान के संग में जाते है। से हैं आध्यात्मिक दृष्टि तो ये बहुत महानकारी है और जीव को ऐसा ही करना चाहिए तो विभीषण ने किया लेकिन वो बात की धड़का देरी वाली बात जो है विभीषण की तरह से वो जो दोष लगता है विभीषण का वो लौकिक दृष्टि विचार करो तो लगता है लेकिन आध्यात्मिक तो दोष नहीं है वो तो देखते है की लोग जो, जो भगवान का नाम भी करते रहते हैं भगवान के भी करते रहते हैं, उनको चाहिए कि वे भगवान की सेवा में लगे सेवा करना सीखना आवश्यक है अब देखो ये अध्याय मानो भगवान की सेवा का अध्याय है हनुमान जी स्वयं जब चलते हैं वहाँ से अध्याय तो सुन्दरकांड प्रारंभ होता है तो हनुमान जी सेवा का कार्य जो है वही शुरू होता है और सेवा कार्य में भगवान के लगते हैं चलते हैं समुद्र पार करते हैं और लंका में आते हैं ये सब कार्य जो सब का है वो सब सेवाई का कार्य है भगवान का उसी में लगे हुए इसमें हनुमान जी का अपना कोई स्वार्थ नहीं अपना कोई अपना काम नहीं केवल भगवान की सेवा ही सेवा है अब वही सेवई को और स्पष्ट करने के लिए ये संवाद जो दोनों में हुआ विभीषण का हनुमान जी का उस तो संवाद से भी ये बात सिद्ध होती है कि भगवान की सेवा में लगना चाहिए और भगवान की सेवा कैसे की जाती है व्यक्तियों को जल्दी सूझता नहीं अपने आप से सुधे कैसे का सेवा करें कौन सा भगवान का काम अटका पड़ा है भगवान सब समझे देवाए अपना काम कर सकते हैं हमारे काम करने के लिए वो तो है सुनी है ऐसे करके लोग को तर्क करते हैं कभी लेकिन साधना के से विचार करें तो सीखना चाहिए की सेवा का कार्य कैसे किया जाता है और संत ऋषि मुनि महात्मा लोग संसार में हजारों हजारों वर्षो ऐसी लाखों वर्षो ऐसी इस प्रकार से भगवान की सेवा का कार्य करते आ उनके चरित्रों को पढ़ो उनकी गुणदाता देखो उनको कैसे कैसे किस समय क्या कार्य किए किस समय समाज में किस वस्तु की आवश्यकता है क्या अपने आप में बल है क्या अपनी अपनी कोई योग्यता है उसको देख देख करके जो जैसे क्षमता हो तो आनंद से प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में कार्य में लगना चाहिए व्यक्ति को कोई ऐसा नहीं की हम कहाँ परेशान होते फिरे हम कहाँ मारे फिरे हम काहे को अपनी हड्डी जोड़वा हम काहे को अपना सिर फोड़वा ये सब चिंता करो करने के लिए रुख नहीं इतना आपको जितना सहज में पनी आवे उतना भगवान की सेवा के कार्य में है जाए और हर वक्त ध्यान रखो भगवान का स्मरण की जो कुछ हम कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए कर रहे है अपने लिए नहीं कर रहे हैं अहंकार के लिए नहीं कर रहे हैं स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं यश कामना के लिए नहीं कर रहे हैं अपने धन संग्रह के लिए नहीं कर रहे हैं ये सब भगवान की सेवा के लिए करने ये भाव निरंतर रहे बराबर तो कहते है कि कि की असमय अधम सखा सुन मोह पर तो जब भगवान की कृपा का जब स्मरण आया हनुमान जी को देखो हनुमान जी ने भगवान ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की तो उसका स्मरण आते ही करे भरे बिलोचन नीर हनुमान जी के मित्रों में अश्व आ अब कोई कृपा करे कोई दया करे अनाथ हो अपने उसको कोई अनाथ कर दे शरण में ले ले तो कृतज्ञता के कारण से प्रेम के कारण से उसके हृदय में जो उद्गार उत्पन्न होते हैं तो उससे भी नेत्रों में आंसू आ जाते हैं उसी का वर्णन करते हैं कि हनुमान जी समय तो भगवान की कृपा जो उनके ऊपर हुई उसको स्नान करके गदगद हो जाते हैं और नेत्रों में आंसू आ जाते हैं तो अब जो जो, हनुमान जी ने जो कुछ भी कहा इससे विभीषण उत्साहित अवश्य हुए ऐसा न समझें कि विभीषण के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा विभीषण के अंदर बल आया कि हनुमान जी जैसे गति जो हैं इनको भी भगवान के ऊपर इनके ऊपर कृपा हो सकती है और ऐसे ये अपने आप को किताप अनुभव कर सकते हैं धन्य अनुभव कर सकते है जो तो हमारे ऊपर भी हम भी भगवान के शरण में जाए उनकी सेवा के कार्य में लगे तो हमारे ऊपर भी इस प्रकार की कृपा हो सकती है ये विभीषण के भी मन में निश्चय ही आना चाहिए और आया है। यहाँ पर ऐसा वचन नहीं मिलता है साफ साफ कि तुमको यहाँ से छोड़कर के भगवान की क्षण जाना चाहिए लेकिन पूरा भाव यही है अन्य रामायणों में इस प्रकार का आता भी है जहाँ पर ये सीधे सीधे से कहा गया है कि जीव को परमात्मा में लगाने वाला गुरु ही है वो अगर मिल जाता है भगवान का भक्त ज्ञानी कोई मिल जाता है जीव को भगवान के ओर मोड़ देता है उनकी सेवा में लगा देता है परमात्मा को मिला देता है जैसे हनुमान जी ने विभीषण को भगवान से मिला दिया सीधा सीधा ऐसी बोलते हैं, माने हनुमान जी ने विभीषण के पास गए और जाकर के विभीषण को ऐसी प्रेरणा दी की वो भगवान की शरण में जाए भगवान श्री राम जी की शरण में ये उदाहरण इस प्रकार से आता है <coughs> तो अब इन जो कथोत्थन है विभीषण का कथन हनुमान जी का कथन उसका तात्पर्य यही है कि हनुमान जी ये विभीषण से चाहते हैं कि जैसे हम भगवान की सेवा में लगे हैं इसी प्रकार तुम अगर भगवान के भक्तों के नाम जपते रहते हो तो उनकी सेवा में लगो आगे कहते हैं जहां